ध्यान और आध्यात्मिक जीवन उपासना साकार ईश्वर की आवश्यकता आधुनिक मानव बड़ी सरलता से कब हैं ओह भगवान सर्वत्र हैं लेकिन जब वह भगवान के स्वरूप के विषय में सोचने लगता है तो उसे ज्ञात होता है कि उसकी धारणा अस्पष्ट है अधिकांश लोगों की ईश्वर संबंधी धारणाएँ केवल अस्पष्ट और धूमिल होती है निराकार ईश्वर का तथा उपासक चर्च में चर्च से घर लौटने पर केवल अपनी देह और उसके संबंधियों में व्यस्त हो जाता है वह आत्मा के स्तर पर उठकर उस अनिर्देश्य परमात्मा के अनिर्देश्य निराकार परमात्मा के साथ संपर्क बनाने में असमर्थ होता है जिसके बारे में वह इतनी बातें करता है जब हमारा देहात्म बहुत प्रबल है जब हम अपने व्यक्तित्व को एकमात्र सत्य मानते हैं हमारी साधना और आध्यात्मिक विकास के लिए एक साकार ईश्वर आवश्यक है। निम्न स्तर पर निराकार की मान्यता अस्पष्ट सी हो जाते हैं, जबकि उच्च स्तर पर यही सत्य हो जाती है और हम रूप और व्यक्तित्व के जिस निम्न स्तर पर हैं, उस स्तर पर अस्पष्ट धारणाओं की सहायता से मन में उठ रहे सभी अशुभ विचारों और चित्रों का प्रतिकार नहीं कर सकते उनका प्रतिकार करने के लिए हमें उनके प्रतिद्वंद्वी शुभ और पवित्र विचार तथा चित्र मन में उठाने में समर्थ होना चाहिए और इसीलिए एक ऐसे दैवी महापुरुष की आवश्यकता है जिसमें उच्चतम आदर्श हमें चरितार्थ दिखाई दे जब तक हम अपने देह को सत्य समझते हैं तब तक हमें एक दैवी पुरुष विशेष की आवश्यकता रहेगी लेकिन साथ ही हमें साकार और निराकार को जोड़ने वाले सूत्र को भी जानना चाहिए आकार निराकार की एक अभिव्यक्ति मात्र है देवी महापुरुष उस निराकार परमात्मा की अभिव्यक्ति है जो सभी के आधार के रूप में विद्यमान है देवी व्यक्ति विशेष ससीम और असीम को जोड़ने वाला सूत्र है और इस प्रकार ग्रहण करने पर वह मस्तिष्क और हृदय दोनों को संतुष्ट करता है बुद्धि अनंत चाहती है और भावनाएं शांत ससीम चाहती है और सही दृष्टि से देखने पर यानी परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में जिसका उसे सदा बोध बना रहता है दिव्य व्यक्ति विशेष में हमें दोनों बातें प्राप्त होती है भगवत रूप को मन में उठाने के लिए शब्द प्रतीक ओम की सहायता ली जा सकती है और इसका उपयोग पहले साकार और बाद में निराकार के चिंतन के लिए भी किया जा सकता है लेकिन प्रायः एक योग योग्य गुरु द्वारा प्रदत्त शब्द संकेत या मंत्र का उपयोग किया जाता है साधक को गुरु तथा तो मंत्र की शक्ति में विश्वास होना चाहिए जब करते समय मंत्र की आवृत्ति के साथ साथ शब्द प्रतीक से संबंधित इष्ट के रूप अथवा निराकार का चिंतन भी करना चाहिए चेतना का केंद्र उस अनंत चैतन्य का अंश है जो हम में ही नहीं बल्कि समग्र ब्रह्मांड में और प्रोत है तथा उसके परे और असीम भी है पहले शब्द और चिंतन साथ साथ चलते रहते हैं बाद में शब्द भगवत चिंतन और चैतन्य में लीन हो जाता है साधना में लगे रहने पर तुम इसके वास्तविक अर्थ को अधिकाधिक हृदयंगम कर सकोगे परमात्मा को पाने के एक से अधिक उपाय हैं। हम भी ईसा मसीह को मानते हैं लेकिन तुम जानते हो श्री रामकृष्ण के अनुयायी होने के कारण हम ईसा को परमात्मा का एकमात्र अवतार नहीं बल्कि अनेक अवतारों में से एक मानते हैं हमारे सही समस्त ब्रह्मांड ईश्वर की सामान्य अपूर्व अभिव्यक्ति है लेकिन ईसा मुसी बुद्ध राम, रामकृष्ण आदि को हम अनंत अक्षर की बाइबिल और वेदों में वर्णित अनंत शब्द की विशेष अभिव्यक्तियाँ मानते हैं यह धारणा प्राच्यवासी और पाश्चात्यवासी दोनों में समान रूप से विद्यमान है ये पूर्ण अभिव्यक्तियाँ अपूर्ण अभिव्यक्त रूपों को ज्ञान और सत्य का निर्देशन कराती है शब्द या अक्षर अच्छा एकमात्र निराकार निर्गुण करता है स्थूलतर स्तरों पर वह साकार अथवा मानवीय रूप धारण करता है ये रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन जो अभिव्यक्त होता है वह एक है हम सभी महानतम अभिव्यक्तियों में से एक या अनेक या सभी को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन हम सभी को उस एक अनंत सत्ता से निष्ठा होनी चाहिए जो समय समय पर जगत हित के लिए अवतरित होती है यदि आधारभूत सत्ता से पृथक कोई साकार रूप तुम्हें अच्छा लगे तो तुम उसकी पूजा और उपासना कर सकते हो लेकिन ऐसा उस चरम सत्ता की अनुभूति की सीढ़ी के रूप में कहना चाहिए कालांतर में वह निराकार परमात्मा जिसका तुम ध्यान करने का प्रयत्न कर रहे हो तुम्हें यह अनुभूति प्रदान करेगा कि वही साकार के रूप में अभिव्यक्त हुआ है तथा तो वही सर्वाधि सर्वांतरयामी भी है और उसको उसके पूर्ण तथा तो सभी अपूर्ण रूपों में भी अर्थात महान पैगंबरों तथा तो सामान्य स्त्री पुरुषों में भी पहचानना सही चाहिए इस विषय में पूर्व तथा तो पश्चिम की विचारधारा का कोई प्रभेद नहीं है क्योंकि पापात्मा सभी सीमाओं से क्योंकि परमात्मा सभी सीमाओं से परे है शब्द परमात्मा का प्रतीक है रूप भी परमात्मा का प्रतीक है इन दोनों प्रतीकों की हम परमात्मा चेतना के जागरण के लिए सहायता लेते हैं साकार की सहायता से नाम और रूप की शक्ति शक्ल से अभिव्यक्त हो रही परमात्म सत्ता के साक्षात्कार का प्रयत्न किया जाता है और यह हम अनुभव करते हैं कि हम भी उस सत्ता की अभिव्यक्तियाँ हैं साकार में सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करने के बाद हम उसका प्रकाश स्वयं तथा दूसरों में देख पाते हैं हमें परमात्मा को अच्छे बुरे सभी रूपों में लेकिन अच्छे और बुरे का अनंत भूले बिना देखना सीखना चाहिए तब बुरे रूप हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकेंगे हमें भौतिक जगत के रूपों में ही परमात्मा को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए बल्कि हमारे मन में उठ रहे रूपों में भी देखना चाहिए जो लोग साकार ध्यान नहीं करना चाहते उनके लिए अपने तथा दूसरों में परमात्मा को देखने का प्रयास करना ही एकमात्र उपाय है देह एक मंदिर है जिसमें आत्मा विराजित है तथा ईश्वर आत्मा की भी आत्मा है इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है लेकिन कुछ ही लोग इस उच्च आदर्श को लंबे समय तक पकड़े रह सकते हैं उपसंहार इस प्रकार हिंदू धर्म में पूजा का अर्थ अन्य धर्मों से कुछ भिन्न है उसे उपासना करते हैं और जैसा पहले कहा जा चुका है उसका अर्थ परमात्मा की ओर क्रमशः अग्रसर होते हुए अंत में उनके साथ एकत्व तो प्राप्त करना है स्थूल प्रतिमाओं के प्रारंभ करके मानसिक प्रतिमाओं और भगवान नामों के जब तक पहुंच जाता है और अंत में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है क्रमिक साधनाओं द्वारा देहात्म बोध और अहंकार अधिकाधिक कम होता जाता है और जीव की प्रसुप्त दिव्यता अधिकाधिक प्रकट होती जाती है इस यात्रा में जीव विभिन्न स्तरों से गुजरता है तथा अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अंत में पूर्णता को प्राप्त करता है आधुनिक युग के लिए जब सर्वश्रेष्ठ उपासना है जब उपासना के मनोभाव से किया जाना चाहिए इस मनोभाव के नष्ट होने पर ही वह यंत्रवत हो जाता है प्राय लोग इस मूल बात को भूल जाते हैं जबकि साधना उच्चतर प्रकार की उपासना के रूप में की जानी चाहिए जब को प्रभावशाली साधना बनाने के लिए श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है इसमें कोई शक नहीं कि यंत्रवत जब करने का भी कुछ लाभ होता है क्योंकि भगवान नाम में भी अपनी अंतर्निष शक्ति होती है लेकिन जब जब श्रद्धापूर्वक एक उपासना के रूप में किया जाता है तब हमारे समग्र देह मन और आत्मा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं जब द्वारा आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का यह रहस्य है एक बार सदा याद रखनी चाहिए हमें देह से अधिक आत्मा को और आत्मा से अधिक परमात्मा को महत्व देना चाहिए देह को केवल आत्मा का निवास स्थान समझना चाहिए और आत्मा को परमात्मा का वास स्थान मानना चाहिए हमें अपनी आत्मा के साथ अपना एकत्र अनुभव करने का और उसके बाद परमात्मा के साथ संयुक्त होने का प्रयास करना चाहिए जो हमारी आत्मा की भी आत्मा है इस बात को महत्व न देने से हमारा समग्र जीवन एक प्रकार की देह उपासना बन जाएगा जो लोग साकार की उपासना को पौतलिकता समझकर उसे हीन दृष्टि से देखते हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि स्वयं की देह की उपासना से वह कहीं बेहतर है इसके विपरीत सच्चे भक्त परमात्मा को सब में व्याप्त देखते हैं इस तरह उनका सारा जीवन परमात्मा की उपासना बन जाता है और वे परम शांति और धन्यता का अनुभव करते हैं